श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चार चौदह दिसंबर अठारह सौ चौरासी ईश्वर दर्शन का उपाय कर्मयोग तथा चित्त शुद्धि थिएटर भवन के जिस कमरे में गिरीश रहते हैं अभिनय हो जाने पर श्री राम कृष्ण को वहीं ले गए गिरीश ने पूछा विवाह विभ्राट आप सुनेंगे श्री राम कृष्ण ने कहा नहीं प्रहलाद चरित्र के बाद यह सब क्या है मैंने इसीलिए गोपाल उड़िया के दल से कहा था तुम लोग अंत में कुछ ईश्वरी बातें किया करो बहुत अच्छी ईश्वरी बातें हो रही थी फिर विवाह विभ्राट संसार की बात आ गई जो मैं था वही हो गया फिर वही पहले के भाव आ जाते हैं श्री राम कृष्ण गिरीश आदि के साथ ईश्वरी बातें कह रहे हैं गिरीश पूछ रहे हैं महाराज आपने कैसा देखा श्री राम साक्षात वे ही सब कुछ हुए हैं जो अभिनय कर रहे थे उनमें मैंने साक्षात आनंदमयी मैं माता को देखा जो लोग गोलोक के गोपाल बने थे उन्हें मैंने साक्षात नारायण देखा वे ही सब कुछ हुए हैं परंतु ईश्वर दर्शन ठीक होता है या नहीं इसके लक्षण हैं एक लक्षण तो आनंद है दूसरा संकोच का लोप हो जाना जैसे समुद्र में ऊपर तो हिलोरे और आवर्त उठ रहे हैं परंतु भीतर गंभीर जल है जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं वह कभी पागल की तरह रहता है कभी पिसाज की तरह सूचि और अशुचि में भेद नहीं रहता है कभी जड़ की तरह है क्योंकि भीतर और बाहर ईश्वर के दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गया है कभी बालकवत है दृढ़ता नहीं जैसे बालक बगल में धोती दबाए घूमता है इस अवस्था में कभी तो बाल्यभाव होता है कभी तरुण भाव तब दिल्लगी सूझती है कभी युवा भाव तब कर्म करता है लोग शिक्षा देता है तब वह सिंह है जीवों में अहंकार है इसीलिए वे ईश्वर को नहीं देख पाते मेघों के उमड़ने पर फिर सूर्य नहीं दिख पड़ता सूर्य दिख नहीं पड़ता इसलिए क्या कभी यह कहना चाहिए कि सूर्य है ही नहीं सूर्य अवश्य है परंतु बालक के में दोष नहीं बल्कि उपकार है साग के खाने से बीमारी होती है परंतु हिंचा साग के खाने से उपकार होता है इसीलिए हिंचा साग में नहीं है मिश्री भी इसी प्रकार मिठाइयों में नहीं है दूसरी मिठाइयों में बीमारी होती है परंतु मिश्री से कफ का दोष दूर होता है इसीलिए मैंने केशव सेन से कहा था तुम्हें और अधिक कहने से फिर यह न रह जाएगा केशव डर गया जब मैंने कहा बालक का मैं दास का मैं इनमें दोष नहीं है जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है वे देखते हैं ईश्वर ही जीव और जगत हुए हैं सब कुछ वे ही है इन्हें ही उत्तम भक्त कहते हैं गिरीश साहस्य सब कुछ तो वे ही है परंतु जरा सा मैं रह जाता है इसमें कोई दोष नहीं है श्री राम कृष्ण हस्कर हाँ इससे हानि नहीं वह मैं केवल संभोग के लिए है मैं अलग और तुम अलग जब होता है तभी संभोग हो सकता है सेव्य सेवक के भाव से और मध्यम दर्जे के भी भक्त हैं वे देखते हैं ईश्वर सब भूतों में अंतर्यामी के रूप से विराजमान है अधम दर्जे के भक्त कहते हैं वे हैं अर्थात आकाश के उस पार सब हंसे गोलोक के गोपालों को देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ कि वे ही सब कुछ हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को देखा है वे स्पष्ट देखते हैं ईश्वर ही करता है वे ही सब कुछ कर रहे हैं गिरीश महाराज मैंने ठीक समझा है कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं श्री राम मैं कहता हूँ माँ मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो मैं जड़ हूँ तुम चेतन भरने वाली हो तुम जैसा कराती हो मैं वैसा ही करता हूँ जैसा कहलाती हो वैसा ही कहता हूँ जो अज्ञान दशा में है वे कहते हैं कुछ तो वे करते हैं कुछ मैं करता हूं, गिरीश महाराज मैं और करता ही क्या हूं और अब कर्म ही क्यों किए जाए श्री राम कृष्ण नहीं जी कर्म करना अच्छा है जमीन जूती हुई हो तो उसमें जो कुछ बोगे वही होगा परंतु इतना है कि कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए परमहंस दो तरह के हैं ज्ञानी परमहंस और प्रेमी परमहंस जो ज्ञानी हैं उन्हें अपने काम से काम जो प्रेमी है जैसे सुखदेव आदि वे ईश्वर को प्राप्त करके फिर लोग शिक्षा देते हैं कोई अपने आप ही आम खाकर मुँह पोछ डालता है और कोई और पांच आदमियों को खिलाता है कोई कुआं खोदते समय टोकरी और कुदार अपने घर उठा ले जाते हैं कोई कुआं खोद जाने पर टोकरी और कुदार उसी कुएं में डाल देते हैं कोई दूसरों के लिए रख देते हैं ताकि पड़ोसियों के ही काम आ जाए सुखदेव आदि ने दूसरों के लिए टोकरी और कुदार रख दी गिरीश से तुम भी दूसरों के लिए रखना गिरीश तो आप आशीर्वाद दीजिए श्री राम कृष्ण तुम माता के नाम पर विश्वास करना बस हो जाएगा गिरीश मैं पापी तो हूँ श्री राम कृष्ण जो सदा पाप पाप सोचता रहता है वह पापी हो जाता है गिरीश महाराज मैं जहाँ बैठता था वहाँ की मिट्टी भी अशुद्ध है श्री राम कृष्ण यह क्या हजार साल के अंधेर अंधेरे घर में अगर उजाला आता है तो क्या जरा जरा करके उजाला होता है या एकदम ही प्रकाश फैल जाता है ग्रीस आपने आशीर्वाद दिया श्री राम को तुम्हारे अंदर से अगर यही बात हो तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ मैं तो खाता पीता हूँ और उनका नाम लिया करता हूँ ग्रीस आंतरिकता है नहीं परंतु यह कृपया आप दे जाइए श्री राम कृष्ण क्या मैं नारद सुखदेव ये लोग होते तो दे देते गिरीश नारदादि तो दृष्टि के सामने है नहीं पर आप मेरे सामने हैं श्री राम कृष्ण शाह अच्छा तुम्हें विश्वास है सभी कुछ देर चुप रहे फिर बातचीत होने लगी गिरीश एक इच्छा है अहेतु की भक्ति की श्री रामकृष्ण अहेतु अहेतु की अहे भक्ति ईश्वर कोटि को होती है जीव कोटि को नहीं होती श्री राम कृष्ण ऊर्जा दृष्टि है आप यह आप गाने लगे श्यामा को क्या सब लोग पाते हैं नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता उन सुरंजित चरणों से मन लगना शिव के लिए भी असाध्य साधन है जो माता की चिंता करता है उसके लिए इंद्रादि का सुख और ऐश्वर्य भी तुक्ष हो जाता है अगर वे कृपा की दृष्टि फेरती हैं तो भक्त सदा ही आनंद में मग्न रहता है योगिंद्र मुनिंद्र और इंद्र उनके श्री चरणों का ध्यान करके भी उन्हें नहीं पाते निर्गुण में रहकर भी कमलाकांत उन चरणों की चाह रखता है गिरीश निर्गुण में रहकर भी कमलाकांत उन चरणों की चाह रखता है